शो टॉक नए भारत का जन नंबर 11 आम तौर हमारा ये इंटरव्यू 15 अगस्त के दिन लेने का ख्याल है तो इसी अंदर में पूरे हिंदुस्तान की स्थिति हाल जिस रूप में है इसके लिए कौन जिम्मेदार है हमारे नेता और हम जिम्मेवार लेकिन हमारे नेताओं के लिए हम ही जिम्मेवार अंतता तो जिम्मेदारी हमारी ही है क्योंकि तो हमारे नेता हमसे कुछ अलग और भिन्न नहीं और हमने उन्हें चुना है हमारी मनस्थिति के प्रमाण अच्छा ये हो कि आप ये पीछे लिख डालें इससे तो अच्छा ना पड़े हाँ। रेल उसको के हां राजी बात सीधी हो जाएगी हमारी जिम्मेवारी में दो चार बातें बहुत बुनियादी हैं जैसे एक तो हमारी कोई राजनीतिक चेतना कोई पॉलिटिकल कॉन्सियस नहीं आजादी की लड़ाई में भी जो हम संघर्ष कर रहे थे वो भी हमें राजनीतिक रूप से चेतन नहीं कर पाया और ना करने का कारण था कि हिंदुस्तान की पूरी परंपरा धार्मिक चेतना की परंपरा है उसके पास कोई राजनीतिक चेतना नहीं है स्वभावता इसीलिए हम इतने दिन का गुलाम भी रह सकें क्योंकि तो हमारे धार्मिक मन को हमारे राजनीतिक गुलामी से कोई अंतर नहीं पड़ता यदि हमने स्वतंत्रता के संबंध में भी कभी सोचा है तो वो आत्मिक स्वतंत्रता की बात है हमारा शरीर भी स्वतंत्र हो हमारा सामान्य जीवन भी स्वतंत्र हो उसकी हमारी कोई कामना नहीं नहीं। हमारी आत्मा मोक्ष जाए तो आत्मा तो जंजीरों में भी मोक्ष आ सकती है और जेल खाने में भी मोक्ष आ सकती है इसलिए भारत के पास जिसको पॉलिटिकल पोलिटिकल कॉन्सियनेस रहे वो है ही नहीं आजादी के बाद भी वो नहीं क्योंकि आजादी से वो नहीं जग जाएगी तो एक तो राजनीतिक बोध की कमी हमें भारी नुकसान पहुंचाए ये हमें जगाना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़े कि राजनीति हमारे जीवन के सब पहलुओं को घेरती है चाहे वो धर्म हो चाहे कला हो चाहे साहित्य हो चाहे पेट हो और चाहे मस्तिष्क हो राजनीति सर्वग्रासी है राजनीति जिंदगी का एक पहलू अब नहीं रहेगी जैसे वो कभी थी इन जिंदगी ऐसी भी हो सकती थी कि गैर राजनीतिक हो अब नहीं हो सकती अब तो वो आदमी जो राजनीति में भाग नहीं लेता वो भी अपने न लेने से भाग ले रहा है हाँ। अगर आज एक सन्यासी राजनीति में कोई उत्सुकता नहीं लेता तो भी उन लोगों के हित में काम कर रहा है जो चाहते हैं कि राजनीति में उत्सुकता कम लोग लें तो ये हमें तोड़ना पड़े और राजनीति का जो सर्वग्राही अस्तित्व है राजनीति अब एक खंड नहीं है जीवन का अब सारे जीवन को उसने आवृत कर लिया ये बहुत पैदा करने की जरूरत तो वो भारत के मन में नहीं दूसरी बात आजादी की लड़ाई में कई तरह की भ्रांतियां पैदा की एक तो भ्रांति ये पैदा की कि आजादी की लड़ाई में हमें ऐसे सपने दिखाए जो झूठे तौर पर मिसाल के तौर पर ऐसा हमारे मन में आजादी के संघर्ष के दोनों के नेताओं ने ये भाव पैदा किया कि जैसे अंग्रेज की गुलामी ही सब बीमारियों का कारण है अंग्रेज गया कि सब बीमारियां सब बीमारियों का कारण अंग्रेज सो so, अंग्रेज भी है कि बीमारियां नहीं फिर जैसे हमें कुछ और करना नहीं एक काम हमने कर लिया कि अंग्रेज चला गया नहीं। तो, नहीं। तो बात खत्म हो गई क्योंकि बीमारी उसकी वजह से थी लेकिन ये बात झूठ सच बात तो ये है कि हमारी बीमारियों की वजह से अंग्रेज था हमारी बीमारियां ज्यादा जीप रूटेड थी अंग्रेज बहुत बाद में आया तो अंग्रेज हमारी बीमारियों का कारण नहीं था बल्कि हमारी बीमारियां ही अंग्रेज के हिंदुस्तान में रहने के लिए कारण अंग्रेज तो चला गया बीमारियां वहीं की वहीं हैं न केवल वहीं के वहीं, वहीं, वहीं हैं बल्कि अंग्रेज ने 200 साल तक उन बीमारियों से कई तरह से लड़ने की भी कोशिश की वो लड़ाई भी बंद हो गई और अंग्रेज ने एक बुनियादी भूल की थी उस लड़ाई में वो अंग्रेज के पक्ष में थी हमारे पक्ष में थी कि अंग्रेज ने हमें पहली बार हमारा जो एक कुआ था उसके बाहर हमें निकाल के खड़ा कर दिया एक हमारा मन था क्लोज्ड, उसको सब तरफ से दरवाजे तोड़ दिए मेरी अपनी समझ में अगर अंग्रेज भारत को पाश्चात्य धन की शिक्षा न देते तो भारत अनंत काल तक गुलाम रह सकता था हाँ हाँ वो तो सही है, क्योंकि वो जैसे उन्होंने हमें पश्चिमी धन की शिक्षा दी हमारे मन में पश्चिमी मूल्य पहली तरफ से जागृत है स्वतंत्रता लोकतंत्र ये सारी की सारी मूल भावनाएं हम पश्चिम से लाए मैकाले ने तो ये सब जो पश्चिमी शिक्षा यहाँ दाखिल की हाँ। तो वो तो उनके लिए तारक पैदा करने के लिए ही की थी वो उस वक्त उसको उनको ये ख्याल न होगा कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वाले इतने तरक्की करेंगे बिल्कुल ख्याल नहीं नहीं तरक्की तो कुछ खास नहीं की लेकिन मैकाले को मैकालय ने कोई शिक्षा यहाँ इंट्रोड्यूस की थी कि हिन्दुस्तान विकसित हो जाएगा इसलिए की थी उनकी मशीनरी ठीक चल सके लेकिन मैकाली हिंदुस्तान की आजादी का पिता है गांधी नहीं हाँ वही तो सही है वही तो सही है क्योंकि तो इस वक्त पर ख्याल नहीं आया होगा ये लोग पट्टे पट्टे बलते यहां आगे बढ़ जाएंगे जो हमसे भी टक्कर लेंगे नहीं ये कारण नहीं उन्हें उन्हें कोई कुछ और बातों का ख्याल नहीं हुआ जैसे भारत के पास एक संतोष की लंबी परम्परा है असंतोष भारत के लिए कोई मूल्य नहीं रहा संतोष ही मूल्य सब स्थितियों में दुःख पीड़ा गुलामी कुछ भी हो हम संतुष्ट पश्चिम में पिछले 300 वर्षों में असंतोष के एक नए स्वर ने जन्म लिया किसी चीज से संतोष नहीं इसलिए हर चीज को बदलना है असंतोष अंततः क्रांति बना है हमारे लड़के भी पश्चिम जाके शिक्षा लेकर आये और असंतोष का स्वर लेके आए उस असंतोष के स्वर ने यहां भी क्रांति की और स्वगनता की बात पैदा शुरू की दूसरी बात पश्चिम की शिक्षा ने हमें पहली दफा हिंदुस्तान का जो बंद दिमाग था उसके बाहर भी दुनिया है उसका ख्याल दिया अंग्रेजी के माध्यम से हम पहली दफा सारी दुनिया से संबंधित हुए इस संबंध ने पहली दफा तुलना पैदा की और हमें पता लगा हम कहां खड़े हैं और साथ ही पश्चिम की समृद्धि पश्चिम का लोकतंत्र उसको जब हमारे बच्चे देखते लौटे और उनके मन में ख्याल उठा कि यहाँ भी ये सब होना चाहिए मजे की बात ये है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान नहीं लड़ रहा था अंग्रेजों से अंग्रेजों के पढ़ाए हुए लड़के ही लड़ रहे थे पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ा भी नहीं आ जाती सिर्फ अंग्रेजी शिक्षित वर्ग अंग्रेजों से लड़ा पश्चिम के साथ हमारा जो संबंध था जिसने हमें सबल भी किया स्वतंत्रता का बोध भी दिया एक राजनीतिक चेतना की थोड़ी झलक भी दी आजादी के बाद वो गए। भी खो गई आजादी की बात फिर हमने अपने कुएं के भीतर बंद होने की कोशिश की उसको कोई भारतीयकरण कहे उसे उसको और नाम जैसे कोई कद नहीं पता है नाम ना भी दे फिर भी हम अपने गड्ढे में वापस पहुंचने की कोशिश की है अंग्रेजों को भी बाहर निकालो पाश्चात्य शिक्षा को भी बाहर निकालो पश्चिमी ढंग भी पश्चिमी ढंग के कपड़े भी मत पहनो हमने धीरे धीरे फिर से अपने कुएं को मजबूत किया और अपनी दीवार मजबूत की इसकी वजह से ये बीस वर्ष हमारी चेतना के विकास के वर्ष नहीं हो सके भारत का जो नेतृत्व है और जो राजनीतिक दल है इन सबकी मनुस्थिति भी मुझे चर्चिल का एक वक्तव्य ख्याल मिले कि पंद्रह अगस्त उन्नीस को आजादी के बाद चर्चिल ने एक वक्तव्य किया और उसने कहा कि आजादी आप दे रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान 20 साल के बाद वही होगा जहां से मुगलों से लिया था। उतने हो हो है उतने इतना हो जाएगा अपनी जगह पर इतने खंड होंगे इतना उपद्रव इतना झगड़ा और एक कन्फ्यूजन होगा चर्चिल की भविष्यवाणी सही होगी मालूम है। और ऐसा नहीं लगता कि आजादी मिलने से हमने कोई विकास किया है बल्कि ऐसा लगता है कि किन्हीं मामलों में हम पतित हुए हैं जैसे आजादी के पहले कम से कम गुलामी के कारण ही सही भारत के जीवन में एक तरह का अनुशासन था आजान होकर वह अनुशासन सब नष्ट हुआ यानी हमें ऐसा लगा कि चूंकि हम स्वतंत्र हो गए इसलिए सड़क पर ट्रैफिक के नींद मानने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने सुना है कि रूस में जब पहली दफा क्रांति तो क्रांति के बाद एक गुड़ी और बीस साल पर चल रही और एक ट्रैफिक के आदमी ने कहा कि कहां तो चल रही हो तो उसने कहा कि अब हम स्वतंत्र अब कोई नियम लागू नहीं होगा, अब वो गए जार के दिन जबकि बाएं या दाएं चलना पड़ता था करीब करीब हमारे मन पर ऐसा हुआ कि हम गुलामी की वजह से जो जो रोग हमारे दबे थे और प्रकट नहीं हो पाते थे वो सब के सब रोग एक साथ प्रकट हो स्वतंत्रता ने अंग्रेजों को तो हटाया हमारी एक बीमारी नहीं हटाई बल्कि हमारी सब दबी हुई बीमारियों को उभारने का काम भी और कभी सारी बीमारियां उभर के खड़ी हो गई तो भारत के नेताओं ने जो भरोसा दिया था कि अंग्रेज अकेली बीमारी है उसके हटने से सब ठीक हो जाएगा वो गलत सिद्ध हुआ वो गलत था और हमारी सारी बीमारियां जो सदा से थी हमारे भीतर वो वापिस अपनी जगह प्रकट होकर खड़ी हो गई ये सारी की सारी बीमारियां भी हिन्दुस्तान को राजनीतिक चेतना नहीं देती कोई आदमी ब्राह्मण की तरह चेतन है कोई आदमी छत्री की तरह चेतन है तो हिन्दुस्तान की पूरी राजनीति जातिवाद की, की राजनीति है गहरे में ऊपर कोई कुछ भी बात कर रहा हो गहरे में सारा मत जो है वो मुसलमान का मुसलमान को मिल रहा है हिंदू का हिंदू को मिल रहा है और सारा का सारा जातिवाद लेकर काम कर रहा है इसमें हमारी पूरी की पूरी राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए राजनीतिक वो चुनाव को नहीं पैदा होने देती क्योंकि चुनाव हमारे कुछ और है मैं उसको वोट करूंगा जो मेरी जाति का है दूसरी बात हिंदुस्तान के मन में हजारों साल से समृद्ध होने की कोई कामना नहीं इसमें दरिद्रता किसान साथ तृप्ति बनाए रखी है वो तो भाई आपसे पढ़ लिये मुझे, मुझे सब, सब आ गया है वो बिल्कुल तो सही है इसलिए इसलिए जो एक आकांक्षा चाहिए विकास की उन्नत होने की विस्तार की वो नहीं और मेरी अपनी समझ रहती है, है कि जो काम विस्तार नहीं करते वो सिकुती जा रहे और जो आदमी अमीर में होना चाहता वो गरीब होता चला जाता तो है ये बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं कि हमारे राजनीतिक कॉन्शियसनेस नहीं आई और हमारे नेताओं ने भी हमको ये सिखाया वही नहीं तो हमारे नेताओं को जान बुझ पता था कि हमारे पास में ये राजनीतिक कॉन्शियसनेस नहीं है नहीं। फिर हम कोशिश नहीं करें तो नहीं ये जानबूझ के पता नहीं था हमारा नेता जो है उसकी स्थिति बहुत कम समझबूझ की और आजादी के वक्त में जो जो नेतृत्व था वो लोगों को उभारने के लिए कुछ भी कह रहा था और लोगों को लड़ने के लिए कोई भी सपने दे रहा था वो बहुत साफ नहीं था क्योंकि नेताओं को भी यही ख्याल था गांधी जी भी आजादी के बाद इतने फ्रस्ट्रेटेड थे जिसका क्योंकि गांधी जी को भी यही ख्याल था कि जो उन्होंने कहा वा आजादी के बाद एकदम हो जाएगा अमन हो जाएगा भाईचारा हो जाएगा शांति हो जाएगी सब सब सुख हो जाएगा स्वावलंबन हो जाएगा और देश सुखी हो जाएगा और लौट जाएगा गुरुकुलों के दिनों में और राम राज जाएगा ये सब ख्याल हम जिन नेताओं के नीचे पिछले पचास सालों में किए हैं उन नेताओं के पास भी बहुत वैज्ञानिक सूझबूझ नहीं थी काव्यात्मक सूझबूझ थी पोएट्री थी तो वो पोएट्री तो नहीं करती हाँ पोएट्री लड़ा सकती कविता लड़ा सकती है लेकिन जब ताकत हाथ में आएगी तब वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी क्योंकि तो फिर क्या करिएगा कविता तो अगर हिंदुस्तान गुलाम रहता तो हम लड़ते चले जाते और नए नए सपने बनाए चले जाते और रामराज की बातें करते चले जाते सारी कठिनाई तभी होती है जब नेता के हाथ में उस नेता के हाथ में जो कि जनता को उभारने की तरकीब जानता था ताकत आती तब पता चलता है उसको सिर्फ उभारने की ताकत बताती है उसे और कोई क्रिएटिव मुल्क में कुछ करने के लिए उपाय नहीं था तो हमारे नेता की तकलीफ और वो तकलीफ ये है कि उसके पास कोई वैज्ञानिक सूझबूझ नहीं न समाज के जीवन के वैज्ञानिक नियमों का कोई पता है अब जैसे कि हमारा नेता आजादी के वक्त में अगर चरखे की बात करता था, था तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि चरखे की बात करने वाले नेता के हाथ में अगर ताकत आ जाएगी सोचा तो तो तो था ये क्या करेगा ये बड़ा मुश्किल में डाल देगा ये बहुत मुश्किल इसके पास टेक्नोलॉजी ख्याल नहीं और हिन्दुस्तान के जो सवाल है जो कठिनाइयां हैं जो जरूरतें हैं वो आज चरखे से हल वाले नहीं उसके लिए तो बड़ा विशाल टेक्नोलॉजिकल इंतजाम चाहिए और चरखे की बुद्धि जिस पर थी और जो सोचता था चरखा ताटने से जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो हम चरखा के सब बीमारियों को भगा देंगे अब जो अंग्रेज तक भाग गया वो तो और क्या बचेगा वो गलत ख्याल में था अंग्रेज चरखा ताटने से नहीं भाग गया है और चरखा ताटने से कुछ नहीं भगेगा सिर्फ हम रोज बीमार होते चले जाएंगे दीन होते चले जाएंगे तो हिंदुस्तान के नेता के पास एक काव्य की सूझबूझ थी और मेरी अपनी समझ है कि हिन्दुस्तान के पास काव्य की सूझबूझ बहुत पुरानी है हम कविता करने वाले लोग हैं इस समय बहुत बुरी तरह परेशान रहे कविता भी जरूरी है लेकिन चटनी की तरह जरूरी है भोजन में इससे ज्यादा उसकी जिंदगी बन जाए तो जान ले अगर पूरा भोजन चटनी का ही करना पड़े तो आदमी की मौत निश्चित है आजादी आने पर हमको पहले दफा पता चला कि हमारे पास कोई रचनात्मक वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि नहीं अब हम क्या करें नेता भाषण देना जानता था जेल जाना जानता था लकड़ी खाना जानता था धरना देना जानता था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया तो जो नेता ताकत में गए वो बेचारे कठिनाई में पड़ गए क्योंकि जो वो जानते थे उससे कोई संबंध न था जो नेता उनकी ताकत में नहीं जा पाए वो फिर धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया और दूसरा आंदोलन चलाने शुरू कर दिए तो हिंदुस्तान का नेतृत्व तो दो हिस्सों में बढ़ गया सत्ताधाधिकारी जो हो गए उनके कुछ पता नहीं था कि अब क्या करना है और जो सत्ता में नहीं जा सके उनको बिल्कुल पता था कि क्या करना है वो अपना काम जारी रखे तो उन्होंने बीस साल में हिन्दुस्तान के मन को नीचे से विकृत किया उन्होंने हर पिछे मुद्दों पर आंदोलन चलाए सत्याग्रह किए कि एक कारखाना इस गांव में हो दूसरे गांव में हो इस पर गोलियां चलवाईं इस आंदोलन चलवाए और जो आदमी ताकत में पहुंच गया था उसको कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या करे और वो आदमी को तब एक ही रह गया खुल जमा कि वो ताकत में किस तरह बना रहे स्वभाव का उसके पास कोई प्लान नहीं था क्योंकि अगर उसके पास प्लान होता तो उसे ताकत में बने रहने की कोशिश में करनी पड़ती अगर देश को वो सुख देता समृद्धि देता और देश को भविष्य देता तो हम उसे ताकत में बनाए ही रखते कोई सवाल ही नहीं था लेकिन ये वो दे नहीं सका तब उसके सामने एक ही सवाल रह गया कि जो मैं दे सकता था देना चाहिए था वो दे नहीं सका हूं और अब मुझे ताकत से हटा दिया जाएगा तो वो ताकत पकड़ने में लग गया तो पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व सिर्फ कुर्सी की पकड़ गकड़ में पड़ा हुआ है उसे अब कोई और दूसरा प्रयोजन नहीं जो कुर्सी के बाहर है वो जरूर उपद्रव करवाता है वो कुर्सी में जाने को उसके जो कुर्सी के भीतर वो जोर से कुर्सी को पकड़े रहता है और उपद्रव करने वाले को तोड़ता रहता है देखिए आजकल जो हमारे देश में प्रक्रिया चल रही है ये सोशलिज्म के नाम पर और ये इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर इसके बारे में आपके क्या ख्याल है ये कुछ सही तरीका है नहीं ये फिर देश को झूठे सपने देना है और ये फिर ट्रिक का उपयोग है जैसा कि उन्नीस के पहले हम आजादी के सपने देते रहे आजादी आने से सब कुछ आ जाएगा हालांकि आजादी आने से कुछ भी नहीं आता आजादी आने से सिर्फ जिम्मेदारियां आती गुलाम ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती और अगर गुलाम भूखा मरता तो मालिक जिम्मेदार होता लेकिन मालिक हट जामी जिम्मेदार रह जाता है तो आजादी के साथ सिर्फ जिम्मेदारियां आती हैं और जिम्मेदारियां झेलने के लिए साहस और सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है सोच सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। वो एक सपना देकर हिन्दुस्तान का नेतृत्व चलता था अब अब उनकी बड़ी कठिनाई हो गई थी कि वो क्या करे अब वो दूसरा सपना देना चाहते और वो सपना है समाजवाद का कि समाजवाद आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा ये पहले सपने से भी झूठा सपना है क्योंकि मजा यह है कि समाजवाद उस मुल्क में ही आ सकता है जहां कि जहां की संपत्ति पैदा हुई हो पैदा हुई हो हमारे जैसे गरीब मुल्क को समाजवाद की बातें करना ये बिल्कुल ही पागलपन, पागलपन है पागलपन इसलिए कि समाजवाद का अर्थ बंटवारा तो बंटवारा होता है धन का और धन तो होना ही चाहिए आना था हम सिर्फ गरीबी को बांटेंगे और उससे कुछ फल होने वाला नुकसान जरूर होगा क्योंकि हिंदुस्तान में जो थोड़ी बहुत संपत्ति कुछ लोगों के पास है अगर ये वितरित हो जाए या नियंत्रण में सरकार से आ जाए तो ये जो उत्पादन करते थे इनके उत्पादन की प्रेरणा मर जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब सारी संपत्ति सरकार के हाथ में जानी है और एक सीमा पर टैक्सेशन इतना होना कि सारा का सारा मुनाफा सरकार के हाथ में जाने वाला तो मुनाफे की इच्छा भी मरती है पैदा करने की इच्छा भी मरती है और देश कुछ पैदा कर सकता है और देश बिल्कुल ही काहिल तो ऐसी स्थितियों में, में अगर समाजवाद ले आया गया कानूनी ढंग से थोप दिया गया है मुल्क के ऊपर तो हम और कुछ नहीं पड़ जाएंगे हम जो थोड़ा बहुत पैदा कर रहे हैं वो पैदा है। बंद हो जाएगी सरकार के हाथ में जितना उद्योग जाता है सबका सब हानि में चलने लगता है फिर भी मंधिर लोग क्या कहते हैं हम सारे उद्योग को राज्य के हाथ में दे देना चाहते हैं राज्य जो उद्योग चला रहा है उसमें वो अपना निकम्मापन हर तरह से सिद्ध कर रहा है फिर भी हम सोचते हैं कि सारा राज्य जिसके हाथ में चला जाए उद्योग नेशनलाइज हो जाए तो बड़ी सुख की और स्वर्ग की दुनिया आ जाएगी अब ये फिर हम एक सपना देख रहे हैं जिस ये पहले सपने से भी ज्यादा झूठा सपना और समाजवाद अगर अगर इस तरह थोप दिया गया तो हमारा मुल्क और भी फ्रस्ट्रेशन में और भी विषाद में गिर जाए तो मेरी अपनी समझ यह है कि ये फिर पोलिटिकल ट्रिक है समाजवाद की बात को उठाकर अब जो लोग सत्ता में हैं वे कुछ दिन और सत्ता में रहने की चेष्टा में रहेंगे तो क्योंकि ये बात दिखाई पड़ गई है कि अब उनकी ऊपरी दौड़ हो सबको मालूम है पूरे मुल्क कि अब वो सिर्फ कुर्सी पकड़ने के लिए उत्सुक तो अब मुल्क को फिर धोखा देना जरूरी नहीं हम कुर्सी पकड़ने को उत्सुक नहीं हम तो कोई वाद लाने को उत्सुक हम तो समाजवाद लाने को उत्सुक इसलिए अब सब गांव समाजवाद पर लगा दिया जाएगा कि समाजवाद आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा मेरी अपनी मान्यता ऐसी है कि समाज की बीमारियां मल्टी कारण इसलिए इस तरह के एकांगी नारे सदा खतरनाक है कि आजादी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाए। जाएगा कि समाजवाद आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा ये एकांगी नारे और हमें मुल्क की जो बहुआयामी पीड़ा है उसको अनेक अनेक मोर्चों से टक्कर लेने की जरूरत और फिर मजे की बात ये है कि हमारी यही तो तकलीफ है हमारे पास पूंजी नहीं हमारी तकलीफ ये नहीं कि हमारे पास पूंजी है और कुछ हाथों में ये हमारी तकलीफ होती तो बात थी हमारी तकलीफ यह है कि हम तो पूंजी नहीं है और जो कुछ हाथ हमें दिखाई पड़ रहा है उनके पास इतनी अल्प पूंजी है कि वो तो तभी तक दिखाई पड़ती जब तक कुछ हाथों में अगर वो बढ़ती है वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगी एग्जाम्पल आता सही है इस का कुछ आने वाला नहीं तो मैं मानता यू हूं कि हिन्दुस्तान को तो अभी पचास सौ वर्ष कंसिस्टेंटली पूंजीवाद का प्रयोग करना चाहिए और इतनी संपत्ति पैदा कर लेनी चाहिए कि पूंजीवाद का काम पूरा हो जाए पूंजीवाद का काम समाजवाद नहीं कर सकेगा और अगर करवाना है समाजवाद से तो फिर हमें बंदूक का उपयोग करना पड़ेगा वो भी हम करने में कमजोर वो भी हम नहीं कर सकते स्टेलिन हो या माओ हो तो वो भी हो जाए स्टेलिन हो एक करोड़ लोगों की हत्या की रूस की तो अब जब इतनी हत्या के बाद आप नहीं सफल नहीं हो सके तो हमारी तो कोई आशा नहीं है अहिंसावादी और हम समाजवाद लाने में सफल हो जाए इस मुल्क में तो एक ही उपाय है और वो उपाय अगर कहीं से भी जाता तो वाया वॉशिंगटन जाता है वो वाया मास्को नहीं जाता समाजवाद वाया वाशिंगटन ही इस मुल्क में संभव है कि हम इस मुल्क को समृद्ध करें समृद्धि के सारे व्यक्तिगत जो भी इंसेंटिव हैं उनका हम पूरा उपयोग करें मुल्क के लिए तोड़ें और इसके लिए हम बहुत उपाय कर सकते लेकिन समाजवाद की वजह से वो हम न कर पाएंगे जैसे मेरी दृष्टि में जो आदमी जितना ज्यादा कमाता है उस पर टैक्सेशन उतना कम होता जाना चाहिए एक आदमी लाख रुपए कमाता है तो ज्यादा टैक्स होना चाहिए दो लाख कमाता कम हो जाना चाहिए तीन लाख कमाता और कम हो जाना चाहिए पांच लाख कमाता है तो टैक्स के बाहर हो जाना चाहिए दस लाख कमाता है तो मुल्क को उसको कुछ उपाधियां भी और सम्मान भी देना चाहिए हमें इंसेंटिव बढ़ाना चाहिए कि मुल्क पैदा करने में उत्सुक हम इंसेंटिव कम करने में उत्सुक हो रोक लगाओ तो मेरी दृष्टि में समाजवाद है सीलिंग का और मेरी दृष्टि में मुल्क को जरूरत है फ्लोरिंग की सीलिंग की नहीं नीचे से हमें तय करना चाहिए कि जो आदमी सौ रुपए से कम कमाता है वह अपराधी और मुल्क को कोशिश करनी चाहिए और उस आदमी को नैतिक भावना भी देनी चाहिए कि सौ से कम कमाना तो अपराध और मुल्क को भी जानना चाहिए कि हम सौ से कम कमाने को अगर आदमी को मजबूर कर रहे हैं तो यह अपराध सौ के नीचे कोई नहीं हमें नीचे से फ्लोरिंग बांध देनी चाहिए इससे नीचे हम किसी आदमी को नहीं जीने देंगे उसके लिए हम कोशिश करेंगे सीलिंग हमें बांधनी नहीं चाहिए कि इसके ऊपर हम किसी को न जाने देंगे हम कर रहे हैं उल्टा है। तो समाजवाद मेरे लिए फिर एक सपना है जो ये धोखेबाज सपना है और 10-15 साल के लिए मुल्क को फिर भटका जाए और अगर समाजवाद की स्थिति हम नहीं ला सकें जो कि हम नहीं ला सकते तो इसका मतलब फिर मुल्क सेवाए कम्युनिस्टों के हाथ में जाने का कोई कारण और उपाय नहीं रह जाएगा एक दफा मुल्क को समाजवाद का ख्याल दे दिया इसलिए कम्युनिस्ट बहुत उत्सुक है इस बात में कि आप समाजवाद का ख्याल तो दे दें समाजवाद आप पूरा नहीं कर पाएंगे और मुल्क को समाजवाद का ख्याल मिल गया तो कम्युनिज्म के लिए फसल काटने का मौका हो सकता है क्योंकि तो वह कहेगा कि अब हम दे सकते हैं समाजवाद एक बात तो हम राजी हो गए कि समाजवाद चाहिए और आप समाजवाद दे नहीं सकते लेकिन तो हम दे तो इंदिरा जी और उनका सारा ग्रुप कम्युनिस्टों के लिए रास्ता तो तैयार कर रहा ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे नहीं सीधी साधी बात उन लोगों की समझ में क्यों नहीं आती दी? ये सीधी साधी बात उन लोगों की समझ में क्यों नहीं आती उसके कारण उनके वेजिटेल इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ है ये सीधी साधी बात इंदिरा जी के पक्ष में हुई क्योंकि आज कठिनाई क्या हो गई है मुल्क में गरीब है बड़ा वो है बहुमत अमीर है अल्पतम सबसे छोटी माइनॉरिटी अमीर थी बड़ी मजा की गरीब थी आज गरीब की भावनाओं को अमीर के खिलाफ भड़काने से तरल और कोई काम नहीं अमीर के खिलाफ गरीब बुनियादी रूप से होते ही स्वभाव का ईर्षा से बराबर होता है उसकी इस ईर्षा को आज जगाएगा और गरीबी इतनी बढ़ गई है जब दो ही उपाय हैं या तो गरीब राजनेता पर टूट पड़ेगा और कहेगा कि तुम हमें गरीब बनाए हुए या राजनेता कोई और भीड़ पकड़ा है इसके हाथ में ये तुम्हें गरीब बनाए हुए मैं तो मैं क्या कर सकता हूं जब पूंजी तो पूंजीपति चूसे जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं जब तक हम पूंजीपति को न रोके तो इसके गोट खोजने की जरूरत पड़ गई बीस साल में राजनेता ने कुछ भी नहीं किया है तो अब मुल्क राजनेता की गर्दन पकड़ने को तैयार है कि आप कुछ भी नहीं किया अब राजनेता के लिए जरूरी है कोई और गर्दन बता दे कि यह गर्दन है जिसको तुम पकड़ो हम कर ही क्या सकते हैं ये शोषण किए चले जा रहे तो राजनेता के लिए जरूरी है कि वो धनपति को पकड़ा दे जनता के हाथ में सीधी सादी बात है लेकिन उसके हित में नहीं उसके लिए सरलतम यही है कि वो अमीर को पकड़ा दे गरीब के हाथ में और गरीब को एकदम जस्ती है ये बात मजदूर को जस्ती है कि वो परेशान है क्योंकि पूंजीपति शोषण कर रहा है जबकि सच्चाई उल्टी है। अगर ये फैक्ट्री बंद होती है पूंजीपति शोषण बंद करता तो वह परेशान नहीं होगा मरेगा सिर्फ क्योंकि परेशान होने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है वो सिर्फ मरेगा ये पूंजीपति उसका शोषण ही नहीं कर रहा है उसको जिंदगी बनाए रखने में भी सहयोगी हो रहा है इसका कोई ख्याल नहीं छोटे झोंपड़े वाले को लग रहा है कि बड़े मकान वाले ने मेरे मकान को छोटा करके बड़ा बना लिया जबकि असलियत उल्टी असलिये है असलियत यह कि बड़ा मकान बन रहा है इसलिए दस छोटे मकान बन पा रहे हैं लेकिन ये दस छोटे मकान क्रॉस से भरे हुए हैं बड़े मकान के प्रति यानी अहंकार को चोट लग रही राजनेता इस मौके को नहीं चूकेगा राजनेता में बात साफ दिखाई पड़ रही या तो खुद की गर्दन दब जाएगी या किसी गर्दन बताओ तो सदा ऐसा करना पड़ता है या फिर हिटलर को जर्मनी में करना पड़ा जब हिटलर कुछ नहीं कर सका तो एक ही सवाल था क्योंकि स्कैप गोट चाहिए जिसकी बलदान करो यहूदी को फंसाओं यहूदी सब कर रहा है अच्छा यहूदी को फंसाने में सहयोग मिला क्योंकि यहूदी सिर्फ यहूदी ही नहीं था धनपति भी था जर्मनी का ज्यादा ज्यादा धन यहूदी के पास एक तो यहूदी था ईसाई उसके खिलाफ थे दूसरा वो दंपति था गरीब उसके विरोध में था यहूदी को फंसा दिया यहूदी को फंसाते से हिटलर निश्चिंत हो गया हिटलर निश्चिंत हो गया यहूदी को घटवाने में लग गया जनता की आंख यहूदी तक पहुंच गई हिंदुस्तान के नेतृत्व को अब वही छना गया है और इसलिए इंदिरा जी के हिटलर हो जाने की पूरी संभावना पूरी संभावना है क्योंकि ट्रिप वही अब उनको फंसा देना है अमीर को अब उनको फंसा देना है अमीर को अमीर को यहां गर्दन दबाने लगेगी जनता का रुख अमीर की तरफ हो जाएगा और जितना अमीर की तरफ जनता का रुख होगा उतनी जनता की दीनता और दरिद्रता बढ़ेगी कारखाने बंद होंगे हड़तालें होंगी नेशनलाइजेशन होगा सरकार घाटे में चलेगी और जितना जनता दुखी होगी उतना अमीर को पकाने के लिए और तैयारी करेगी और जब तक जनता अमीर से जूझे तो नेता अपनी जगह पर सुरक्षित और इतनी बड़ी जनता की भावना को अपने अनुकूल लाने के लिए इससे ज्यादा सुगम कोई उपाय नहीं हो आजादी के वक्त में हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं थी पार्टी न होने का कारण था क्योंकि तो जिससे हम लड़ रहे थे वो हम सबका दुश्मन था इसलिए एक पार्टी काफी आजादी के बाद 25 पार्टियां मुल्क में हो गई क्योंकि अब एक दुश्मन ना था अब इंदिरा जी फिर एक दुश्मन पैदा कर रही हैं जिसके खिलाफ बाकी मुल्क को इकट्ठा किया जा सकता है अब अंग्रेज तो नहीं है जिसके खिलाफ कामन जिलिटी जगाई जा सकती है लेकिन अब पूंजीपति इसके खिलाफ कामन जिलसी जगाई जा है पूंजीपति को बिल्कुल विदेशी बनाया गया और ये बन जाएगा इसमें कठिनाई नहीं तो सीधी सादी बात मुल्क को अहज में ले जाने वाली बात भी आज नेता को समझानी कठिन है क्योंकि नेता को साफ दिखाई पड़ रहा है कि जनता की तालीफ किस बात से बचती जनता का वोट किस बात से मिलेगा और जनता को पता नहीं कि वो अपनी ही आत्महत्या के लिए वोट दे रही और जनता को कोई पता नहीं है कि वो जो कर रही है वो उसमें मुल्क मरेगा अब इसमें कठिनाई क्या है कि पूंजीपति जनता को समझाने में असमर्थ है क्योंकि पूंजीपति अगर जनता को समझाने जाए तो हम तुम्हारे पक्ष में तो जनता मान नहीं सर और पूंजीपति खुद ही कमजोर है वह हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कहे हम तुम्हारे पक्ष में क्योंकि वो कैसे कहे मजदूर से वो उसके पक्ष में उसने कुछ भी नहीं किया जिससे साफ दिखाई पड़ेगा वो पक्ष में और अगर एक पूंजीपति ने मंदिर बनवा दिए एक पूंजीपति ने धर्मशाला बनवाई है तो वो उस विशेष पूंजीपति का दान पूंजीवाद का नहीं पूंजीपति एज ए क्लास अभी भी खड़ा हुआ नहीं वो फुट कर बटा हुआ है और उसके पास खुद भी वो बिल्डि काउंसिल से भरा हुआ है एक बड़े मजे की बात है कई बार लंबा प्रचार सच को झूठ कर देता है और पूंजीपति अपराधी भाव से भरा हुआ है ना उसको भी ऐसा लगता है कि है तो समाजवादी ही मेरे पास बड़े से बड़ा धनपति आता तो वो भी ये कहता है, नहीं है तो समाजवाद आएगा तो वही एक ऐसी नपुंसकता है पीछे कि जो दोहरे तलों से खड़ी हो गई है तो उसको अपराध का अभाव तो उसको लग रहा है मेरे पास बड़ा महल दूसरे के पास छोटा झोंपड़ा तो उसको लग रहा है मेरे पास बड़ा धन है दूसरे पास बिल्कुल नहीं तो उसको भी डर तो लग ही रहा है कि मैंने कहीं से चूस लिया पूंजीपति को भी पता नहीं है कि पूंजीवाद शोषण की व्यवस्था नहीं है क्रिएशन की व्यवस्था पूंजी पैदा कर रही है इसलिए पूंजीपति कुछ कह नहीं सकता नेतागण के फायदे में और इंदिरा जी के विरोध में जो लोगों के उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि समाजवाद के विरोध में बोलें क्योंकि समाजवाद के विरोध में बोल के कहीं वोट ना खोजाए इसलिए समाजवाद के विरोधी लोग भी चाहे मुरारजी हों चाहे जनसंघी हों और चाहे कोई और वो भी भाषा समाजवाद की बोलेंगे वो भी कहेंगे सीलिंग होनी चाहिए वो बल्कि इंदिरा जी से बढ़ चढ़ के बात करेंगे कि इतना जोर से राष्ट्रीयकरण करो अभी ये एक जाल है और इस जाल में जब तक इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग इस जाल को तोड़ने की कोशिश न करें जिनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं और जिनको जनता के वोट से कोई मतलब नहीं जो खुद पूंजीपति नहीं और जो खुद राजनीतिक नहीं कीजिए ना फिर शायद मौका आ जाए फिर आप जैसे अभी एक प्रजा में एक कॉन्शियसनेस ला रहे हैं राजनीतिक कॉन्शियसनेस क्या है तो अगर कोई पार्टी और कोई ऐसे जनता का समूह आपको कहे कि पूरे देश में आप ये कॉन्शियसनेस फैलाने का काम करे तो आप क्या नहीं करेंगे बिल्कुल करूंगा लेकिन उस राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं करूंगा बिल्कुल करूंगा लेकिन ये चेतना फैलाने के लिए ही करूंगा और मेरी अपनी समझ यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से बन जाए वो चेतना फैलाने का काम नहीं कर सकता तो राजनीतिक पार्टी के न्यस्त स्वार्थ वो उतने दूर तक चेतना फैलाना पसंद करेगी जितने दूर तक उस चेतना का सोचना वो कर सके उसके आगे नहीं उसके आगे नहीं अगर मुझसे कोई राजनीतिक पार्टी राजी हो तो मैं बिल्कुल राजनीतिक चेतना फैलाने का काम कर सकता हूं लेकिन उस पार्टी के लिए नहीं उस पार्टी का ही मैं उपयोग करूंगा राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए और ऐसा कोई सीमा नहीं जिसमें मैं राजनीतिक चेतना को रोकने को राज्य हूं जनसंघी एक सीमा तक फैलाना चाहेगा कांग्रेसी दूसरी सीमा तक फैलाना चाहेगा कम्युनिस्ट इसी सीमा तक फैलाना चाहेगा लेकिन मैं असीम राजनीतिक जीतना चाहता हूं मुझे इसकी फिक्र नहीं कि कौन पार्टी मुझे इसकी फिक्र है कि मुल्क राजनीतिक रीत से प्रबुद्ध हो तो गलत पार्टी नहीं चुनी जाएगी मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन सी पार्टी चुनी जाए और अगर मुझे इससे जरा भी मतलब है कि यह पार्टी चुनी जाए तो फिर मैं उसी सीमा तक मुल्क की राजनीतिक चेतना को जगाने की कोशिश करूंगा जिस सीमा तक वो पार्टी चुनी जाए और सब पार्टियों की सीमाएं हैं राजनीतिक चेतना की कोई सीमा नहीं तो मैं शुद्ध रूप से राजनीतिक चेतना फलाना चाहता हूं मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं कि मुल्क क्या निर्णय लेता मैं ये कहता हूं कि मुल्क निर्णय होश से ले, ले। इससे ज्यादा मुझे प्रयोजन नहीं मुल्क कभी होश से निर्णय ले सकेगा ले सकता है लेकिन स्टैंडर्ड तो वही नीचा होता है बिल्कुल होता है नीचा लेकिन उसको नीचा रखने के हमने सब इंतजाम किए इसलिए वो नीचा है अन्य नीचा नहीं रहेगा जैसे हाँ। हुआ क्या है कि हमेशा से वे सारे लोग जो सत्ता में है चाहे धर्म की सत्ता हो चाहे राज्य की हो चाहे धन की हो जो लोग भी सत्ता में है वे भीड़ की चेतना को पढ़ने नहीं वे भीड़ की चेतना को दबा के रखते हैं वे भीड़ को भीड़ बनाकर रखते हैं मेरा प्रयास ही ये है कि भीड़ नहीं है एक एक व्यक्ति के पास चेतना है और उस चेतना को अगर जगाया जा सके जो कि जगाई जा सकती है लेकिन उसे मैं तभी जगा सकता हूं जब तक मेरा कोई न्यस्त स्वार्थ नहीं अगर मेरा जरा ही न्यस्त स्वार्थ है तो मैं भी चाहूंगा कि भीड़ भीड़ रहे क्योंकि तो कल उसकी जागी हुई चेतना मेरे स्वार्थ की विपरीत भी पड़ेगी इस मुल्क में अब कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं जिनका कोई आर्थिक स्वार्थ भी नहीं अगर मैं आज जनता से जाकर कहता हूं तो मेरी बात समझी जा सकती है क्योंकि न मैं उससे वोट मांगने कभी जाता हूं न कोई पार्टी बनाने कभी जाता हूं अगर आज मैं पूंजीवाद की बात भी करूं तो उसको समझ में आ सकती है क्योंकि न मैं कोई फैक्ट्री चलाता हूं न मैं कोई पूंजीपति हूं न मैं कोई धन इकट्ठा करता हूं इस मुल्क को ऐसे दस पचास विद्यार्थी आंदोलनों की जरूरत है जिनका कोई निकटतम लक्ष्य नहीं जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुल्क जो भी निर्णय करेगा उसके पास एक बोध हो और उस बोध के बाद जो भी निर्णय हो वह हम उसके लिए राजी मुझे पर्टिकुलर निर्णय की फिक्र नहीं है निर्णय बोध पूर्वक किया जा सके इसकी फिक्र है और जनता इसकी बिल्कुल जगाई जा सकती है अगर हम जनता को गलत चीजों के लिए सचेत कर सकते हैं तो चीजों के लिए भी सचेत कर सकते हैं जब जनता समाजवाद के लिए सचेत हो सकती है और चिल्ला सकती है समाजवाद चाहिए तो हम जनता को यह भी समझा सकते हैं कि समाजवाद चाहिए इसका मतलब तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हो और अगर वो मतलब स्पष्ट किया जा सके जो कि एक सच्चाई है तो जनता उसके लिए भी जगह जा सके कितना जगाने का काम आज के पहले किसी हमारे नेता ने या धर्म पुरुष ने या कोई विचारक ने अपने देश में किया है नहीं किया है उसका कारण है। हमारे मुल्क का कोई भी धर्मगुरु अब तक विशेष धर्म से बंधा हुआ व्यक्ति या जैसे बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर पैदा देखें जो तो किसी विशेष धर्म से बंधा हुआ नहीं था तो बुद्ध के मरते ही जो परंपरा खड़ी हुई वो बुद्ध से बंधी हुई थी बुद्ध धर्म बना दिया उसको उसने बुद्ध धर्म बना दिया तो हिंदुस्तान में चाहे राजनीतिक चाहे धार्मिक एक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन एक संप्रदाय एक चर्च खड़ा हो गया और उस चर्च के अपने स्वार्थ होने शुरू हो गए इसलिए मैं संबंध में भी बहुत सचेत हूँ कि मेरा कोई अनुयायी ना हो मेरा कोई पंथ ना हो मेरा कोई संप्रदाय ना हो मैं मरूं तो बिल्कुल मर जाऊं मेरे पीछे कोई नाम लेवा भी ना हो तकलीफ तो उठा रहे हैं ये जो, जो आपने किया है वो, <laughs> वो इसको कौन जगाया रखेगा ये जो मेरा, ये जो दृष्टि है मेरा मानना ही ये है कि जो मैं कर रहा हूँ अगर वो सच है तो संगठन उसको नहीं जगाया रख सकता क्योंकि संगठन उसी सच के आधार पर अपने स्वाद खड़े कर लेगा आप कहते हैं अगर जो आप कर रहे हैं वो अगर सच है मतलब कि आपको अभी भी भरोसा नहीं, नहीं जो कर, नहीं, कर नहीं, रहे हो सच है मुझे तो पूरा भरोसा है लेकिन मेरा भरोसा आपको संक्रामक न हो जाए इसलिए मैं सदा अगर कहता हूं मुझे तो पक्का भरोसा है लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए वो सच मेरा सच आपके लिए सच तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वो आपके चिंतन और आपके बोध का हिस्सा ना हो जाए तब तक मैं यदि की बात करता हूं आपके लिए वो अगर और अगर मैं कहता हूं कि नहीं बिल्कुल सच है जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच है तो मैं आपको फॉलोअर बनाने की कोशिश में पड़ गया इसलिए मेरी प्रत्येक बात के साथ अगर लगा हुआ है उसमें मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है लेकिन जिससे मैं कह रहा हूं वो कहीं संक्रामक ना हो जाए मेरा भरोसा कहीं उसका भरोसा ना बन जाए जो बिरोज हो जाता है अगर हम बहुत जोर से बोलें तो दूसरा आदमी मान लेता है कि बिल्कुल ठीक कहते इतने जोर से कैसे कहते हैं हेजिटेट है। है करते हैं तो दूसरा आदमी भी सोचता है नहीं तो सोचता नहीं तो अब दुनिया को जिन लोगों को विचार देना है उनको हेजिटेशन के साथ देना उन्हें डॉगमेटिक असर्थन के साथ नहीं देना उनको ये नहीं कहना कि जो मैं कर रहा हूं वो परमात्मा की आवाज है तुम्हें सिर्फ मान ही लेना और कुछ नहीं करना इसी से नुकसान हुआ है तो ना न किसी पंथ ना किसी संप्रदाय ना किसी पार्टी ना किसी मत मेरा भरोसा व्यक्ति पर है और व्यक्ति की गरिमा पर मेरी श्रद्धा है और मैं मानता हूं कि अगर मेरी बात ठीक है तो कुछ व्यक्तियों को जरूर ठीक लगेगी और वो व्यक्ति काम जारी रखेंगे लेकिन वो भी व्यक्ति की हैसियत से काम जारी रखना उसको अब श्रृंखला नहीं बनाना श्रृंखला बनते ही बात मर जाती और श्रृंखला बनते ही बात स्वार्थ पैदा करने अब जैसे कि समझें बुद्ध ने कहा कुछ बात करी बुद्ध इसके बाद बुद्ध के मठ बन गए विहार बन गए अब इन मठों और विहारों को चलाना है तो एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुए इनके लिए धन भी चाहिए धनियों का सहयोग भी चाहिए तो फिर बाद के मठों और बाद के सन्यासियों को जो बुद्ध के पीछे आए उनको रोज रो तो रोज रो समझौता करना पड़ा रोज रोज समझौता अब कभी तो भी और से धन की जरूरत और धन की जरूरत नहीं पड़ती नहीं मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती आप आपके घर ठहरता हूँ आपसे खाना खा लेता हूँ बात खत्म हो गई जब तक आप लगता है कि ये आदमी खाना देने की दे हो तो बात करता है आप दे देते नहीं तो बात खत्म हो गई किसी के दूसरे घर ठहरता हूँ वो मुझे खाना दे देता है मुझे कोई धन की जरुरत नहीं मिसी तौर पर आपसे ये सब विचार लोगों में फैल रहे हैं पुस्तकों के रूप में वो सारे मेरे मित्र जैसे आपको ठीक लगता है की मेरी ये किताब लोगों तक पहुँचा देनी तो आप फिक्र कर लेते लेकिन कोई एस्टेब्लिशमेंट अपना पक्ष नहीं है ये सब अन कल आपको खरा नहीं मिले तो आ, आप हमारे साथ बात कैसे करेंगे जब तक कर सकूंगा बिना खाना ये करता रहूंगा फिर मैं मरना पसंद करूंगा बजाय बात करने के मगर खाने के लिए समझौता नहीं करूंगा आज सुबह मैंने आपके लेक्चर सुनी है और आप मरने की बात कर रहे हैं हाँ हाँ मैं इसलिए मरने की बात कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूं उसमें अगर मुझे समझौता करना पड़े तो मैं जीने के बजाय मरना पसंद करूंगा अगर आपका खाना शर्त के साथ आए मेरी तरफ तो मैं hmm, मरना पसंद करूंगा बेसर्क जिंदा रहना पसंद करूंगा सशक्त जिंदा रहने का मुझे कोई अर्थ नहीं मालूम बात मुझे तो अकीलो हाँ, मुझे तो बात यह है कि आप माफ़ सभी आप अभी तक जिंदा क्यों रहते हैं और ये दुनिया में रखा भी क्या है गरीबी अगर आप नजर लगाते हैं तो इस दुनिया में बहुत कुछ रखा है और इस दुनिया में जिंदा रहने का भी बहुत कुछ अर्थ है ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस दुनिया में न पाया जा सके और जो कुछ भी पाया गया चाहे दुनिया के बाहर का भी कुछ पाया गया हो वो भी इसी दुनिया में पाया गया है फिर मेरी अपनी समझ ये है कि जहां तक मेरा अपना काम है जहां तक मैं संबंधित हूं मैं आज मर जाऊं तो मुझे कोई हर्जा नहीं क्योंकि जो मुझे पाने जैसा लगता है वो मुझे लगता मिल गया है शुक्रा बिंदा हाँ लेकिन इस आनंद का एक दूसरा हिस्सा भी है और वो बांटने का हिस्सा है आनंद के साथ एक खूबी है एक इंट्रेंसिंग खूबी है कि अगर वो आपको मिल जाए तो आपको उसे बांटना ही पड़ेगा और दुख के साथ एक खूबी अगर आपको मिल जाए तो आप दरवाजा बंद रख के कोने में बैठ जाएंगे दुख सिकोड़ता है और कहता है कोई न मिले और आनंद फैलता है और कहता है कोई मिल जाए आनंद बटना चाहता है और मजा यह है कि जितना आनंद हमें मिलकर मिलता है उससे ज्यादा आनंद तब मिलता है जब हम उसे शेयर कर पाते जब हम उसे बांट पाते तो वो भी मेरी वजह से जिंदा है मुझे लगती है कोई बात आनंदपूर्ण तो जब आपको मैं कह पाता हूँ तो मेरा आनंद बढ़ता है वह हजार गुना ज्यादा हो जाए और जब वही चमक आपकी आंख में मुझे दिखाई पड़ती है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो पर वो बे, बेसर्क ही जी सकता हूँ उसमें कोई तर्क नहीं हो कभी आपने सुसाइड का तो भी खराया होगा मुझे कभी ख्याल नहीं आया क्योंकि जिंदगी मुझे इतनी आनंदपूर्ण मालूम हो जबकि आपने ये लाभ प्राप्त नहीं किया होगा तब कभी भी नहीं उसका कारण है उसका कारण क्योंकि जिंदगी को सदा जैसी वो है उसमें क्या क्या खोजने योग्य हो उसमें मेरा रर्थ है असल में सुसाइड का ख्याल इतना हमें आता है जब जिंदगी हमें खोजने योग्य नहीं रह जाती एक आदमी किसी को प्रेम करता है और वह औरत उसे न मिल है तो वो मरने की सोचता है वो मरने की नहीं सोचता वो असल में एक शर्त के साथ जिंदा रहने को था वो कहता था ये औरत मुझे मिलेगी तो मैं जिंदा रह सकता मेरी कोई शर्त नहीं है <laughs> मैं ये कहता हूं कि जिंदगी जो मुझे देगी उसमें मैं खोजूंगा कि मेरा आनंद कितना हो सकता है अगर मैं किसी स्त्री को प्रेम करता हूं वो मर जाए तो मैं नहीं मानता उस स्त्री के साथ मेरा मरना हो गया क्योंकि तो मेरे प्रेम की आनंद संभावना है कल कोई और स्त्री मिल सकती है जिसको मैं प्रेम कर सकता हूं और शायद जब उसे मैं प्रेम करूं तब मैं सोचूं कि बेहतरी हुआ कि वो स्त्री मर गई, क्योंकि तो ये स्त्री मुझे न मिल पाए मेरा मतलब क्यों ना तो मैं जिंदगी जैसी है उसमें कितना आनंद खोजा जा सकता है इसकी चूंकि चेष्टा में लगाऊं इसलिए मुझे मरने का कभी ख्याल नहीं आया जिंदगी मुझे रोज ज्यादा रसगूल मालूम पड़ेगी मैं पढ़ने में बैठ बैठ के आपके बारे में सोच रहा था तो यही ख्याल आता था ये आप जिंदगी क्यों रहते हैं और मुझे घर ख्याल क्यों नहीं है ये आता ये ठीक है ये ठीक है भी उठना और इतनी, इतनी, इतनी तो तो पहुंचे हुए जब आपको दिखाई पड़ता है कि ये आपकी आयु शायद 50 साल की हो और पंचहत्तर साल की भी हो तो उसके बाद आप जाएंगे जैसे महावीर अर्बुद भी, भी गए तो फिर दुनिया उसी से उसी रफ्तार चलेगी ये उन्नीस में भी दुनिया ही रहेंगी आप खाम में तकलीफ क्यों उठा रहे नहीं मेरे लिए तकलीफ होती अगर ये मेरी तकलीफ होती तो आप जो कहते हैं वो ख्याल आ गया होता कि मर जाना चाहिए तकलीफ तो मैं कभी ना उठाऊं अगर मुझे लगे कि तकलीफ है तो मरी जाना मुझे लेकिन ये मेरी तकलीफ नहीं मेरा आनंद ये मेरा आनंद है और ये आनंद एक छोटी घटना आपसे कहूं बुद्ध जिस दिन मरे उस उन्होंने आखिरी क्षण में अपने बिच्छुओं से पूछा कि कुछ और तो नहीं पूछना अब मेरी मौत कई बार विक्षु ने कहा जिंदगी में हमें इतना है जब कुछ पूछने को भी नहीं बचाता तीन बार बुद्ध ने पूछा फिर उन्होंने कहा कि वो वृक्ष के पीछे चले गए जहां बैठे और आंख बंद करके मृत्यु में डूबने लगे तब एक आदमी भागा हुआ आया वो उसी गांव में रहता था और तीन बार बुद्ध उस गांव से गुजरे थे लेकिन अपनी दुकान पर व्यस्त था और लोगों ने कहा भी था तो कि उसमें अगली बार जब आएंगे तब आज तो बड़ा काम आज उसको पता चला कि बुद्ध मरने के करीब है वो गांव तो भागा हुआ आया। आगे तो उसने कहा कि बुद्ध कहाँ है मुझे उनसे कुछ पूछना है बिचुने कहा चुप रहा हूं अब तो उन्होंने आंख भी बंद कर ली और अब उचित नहीं है वो पूछ भी चुके हम मना भी कर चुके लेकिन बुद्ध उस वृक्ष के पीछे से वापस लौट के गए और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मुझे एक आनंद से वंचित मत कर एक आदमी आया दो दे जाऊं तो मेरी जो मेरे लिए वो तकलीफ नहीं है तो मरने के आखिरी क्षण में भी अगर मुझे पता चल जाएगा आप आ गए हो तो मैं उठ के बैठ जाऊं कि तो दो बातें और होने मेरे लिए जिंदगी एक शेर है तो तो तो तो तो जो आपने अपनी मर्जी से तो ली ली जी जो आपने ये जिंदगी आपने आपने मर्जी से तो ले ली नहीं ऐसा ख्याल नहीं है मेरा हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी मर्जी से कर रहे हैं बहुत बार हमारी मर्जी का भी हमें पता नहीं है ये दूसरी बात है जरूर जरूर सिकाई करता हूँ हम सब अपनी मर्जी से रहें अगर मैं जिंदगी मारूं तो ये मेरी मर्जी है यही मेरे पिछले जन्मों की मर्जी है मुझे याद ना हो ये बात हो सकती है आपको याद ना हो ये बात हो सकती है लेकिन इस जगत में सुख और दुख पीड़ा और आनंद हम सब अपनी मर्जी से ही पैदा कर रहे हैं लेकिन कठिनाई क्या है जब हम बीज बोते हैं और जब फल आते हैं इन दोनों के बीच इतना फासला होता है तो हम जोड़ नहीं पाते अगर मैं आपको कल गाली दिया है और आज आप रास्ते में मुझकुमान मिलकर पत्थर मार दिए तो हमें जोड़ नहीं पाता ये कड़ाई नहीं कर पाँच हाँ कल की है तो आज मैं सोचता हूँ कि इस पत्थर को तो मैंने कभी मांगे नहीं था ये तो मेरी मर्जी ही ना थी बाकी आ गई नहीं वो मेरी ही मर्जी है क्योंकि मेरे बिना चाहे क्या हो सकता है मेरे प्रति आप जानती इतनी बातों का कर स्वीकार करते हैं तो फिर भी आप ये मानते हैं कि ये पिछला जन्म और अगला जन्म और ये जन्म भी हो सकते हैं नहीं ये मैं मानता नहीं हूँ ये मैं जानता हूँ कि है क्या फर्क पड़ गया आप मानते नहीं है और जानते हैं बहुत फर्क पड़ गया है क्योंकि तो तो मानने का पर मतलब है कि किसी और ने कहा है और मैं मानता हूँ जानने का मतलब है मैं नहीं जाना है और मैं मानता नहीं हूँ इतना फर्क पड़ जाए और बहुत बड़ा फर्क बहुत बड़ा फर्क है बड़ा फर्क तो सही सही आप ये समझा सकते हैं ये बात ये मैं समझा सकता हूँ लेकिन समझाने से आप मानने से ज्यादा नहीं जा सकेंगे जरूर मुझे नहीं मंजूर है लेकिन दिखा सकता हूँ वहां आप जानने में भी क्या तो उसकी सारी प्रक्रिया और बिल्कुल साइंटिफिक प्रक्रिया है कि आप अपने पिछले जन्म का स्मरण कैसे करें अपने ये फिजिकल साइंसेस और ये स्पिरिचुअल साइंसेस मतलब कि आप कहते हैं कि ये, ये जन्म है और पिछला जन्म था और अगला जन्म भी होगा दोनों का मेल बैठ दे रहा है अपने दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि जहाँ साइंस है वहां तालमेल बैठ ही जाता है अगर दोनों साइंस मानने का और साइंस का मेल नहीं बैठते जानने और साइंस का मेल बैठ जाए उसके कारण क्योंकि चाहे कितनी ही बीतरी बात हो उसके पाने के उपाय अगर वैज्ञानिक है तो बाहर का विज्ञान आज नहीं कल राजी हो जाएगा अभी मैं एक ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेबरेटरी है लीलावार लेबरेटरी उसमें वो कुछ वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं और बहुत हैरान हो एक फकीर ने यह कहा कि मैं कुछ बीजों के तो ऊपर प्रार्थना करके पानी छिड़क देता हूं ये बीज तुम्हारे उन बीजों से जल्दी अंकुरित हो जाएंगे जो मेरी प्रार्थना के पानी के बिना तुमने बोए जिसको प्रयोग किया गया इस में प्रयोग किए गए इस बात बार और वो फकीर हर बार सही निकला एक ही पुड़िया के आधे बीज इस गमले में डाले गए आधे इस गमले में सारा खाद सारी मिट्टी सब एक साथ और जो पानी छिड़का गया वो भी एक पानी भी अलग नहीं लेकिन इस मले पर डालेंगे पानी के लिए उसने प्रार्थना की और डाला और इसको बिना प्रार्थना के डाला दिया और हैरानी की बात है कि उसके हर प्रार्थना के सब बीच जल्दी अंकुरु हुए बड़े पत्ते आए बड़े फूल आए और उसकी गैर प्रार्थना के बीच पिछड़ा दिया अब दिलाबार लेबोरेटरी ने अपनी इस साल की रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि अभी इंकार करना मुश्किल और इससे भी बड़ी जो घटना वो घटी वो तो ये घटी उस फकीर ने एक बीच पर खड़े होकर प्रार्थना की वही ईसाई गले में एक क्रास हाँ हुआ है और दोनों हाथ फैला के वहां बंद करके खड़ा हुआ उस बीच के लिए उसके क्रास में तो जब उस बीच का फोटो लिया गया तो बड़ी हैरानी की बात है उस फोटो में क्रास का पूरा चिन्ह तो आज में ही अब डीलाबेटरी तो बिल्कुल वैज्ञानिक नियमों से चलती है वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि इस बीच के फोटोग्राफ में क्या इतना संवेदनशीलता हो सकती है कि फकीर का चित्र उसमें भीतर प्रवेश कर जाए और उसकी छाती में उसके पहले हाथ और क्रास उस बीज में पकड़ गया, लेकिन धर्म इसको बहुत दिन से कहता है इतना ज़रूर है कि आमतौर से धर्म मानने वाले लोगों के हाथ में है और इसलिए उन दोनों ने तालमेल नहीं बैठता मेरे जैसे आदमी के हाथ में तो तालमेल बैठने वाला है उसमें कोई तो उपाय नहीं क्योंकि मैं मानता ही हूँ कि धर्म जो है वो आंतरिक विज्ञान है और विज्ञान जो है वो वाह धर्म है इन दोनों के सूत्र तो एक ही होने वाले हैं आज देर लग सकती है कि हम विज्ञान धीरे दीर धीरे बढ़ के भीतर आ रहा है अगर धर्म भी धीरे दीर दीर धीरे बढ़ के थोड़ा बाहर आए तो किसी जगह मिलन हो सकता है और वो मिलन आने वाली सदी में निश्चित ही हो जाएगा हो सकता है इसी सदी में हो जाए पिछले जन्म की स्मृति उतना ही वैज्ञानिक तत्व जैसे इस जन्म की स्मृति लेकिन दोनों में थोड़े से फर्क है हम जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि उन्नीस सौ जनवरी आप थे तो लेकिन स्मरण है आपको नहीं है अगर आपकी स्मृति से ही हमको मान के चलना पड़े तो उन्नीस सौ जनवरी हुई है नहीं हुई और आपको कोई स्मरण नहीं और आप कहते न था आप किस आधार पे कहते हैं कि आप थे क्योंकि तो आपको बिल्कुल स्मरण नहीं कि एक जनवरी उन्नीस क्या हुआ आप सुबह कब उठे कब सोए क्या खाया क्या पिया किससे क्या बात किया अगर आप ही प्रमाण हैं और कोई कैलेंडर नहीं बचे दुनिया में तो आप सिद्ध न कर पाएंगे कि एक जनवरी 1950 थी क्योंकि पहली तो बात हुई कि आपको इस स्मरणीय जो बुनियादी चीज तो कट गई है लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि आपको अगर रेपनोटाइज किया जाए तो आपको एक जनवरी उन्नीस की सब स्मृतियां लौटाती तत्काल नशे को प्रयोग किया और मैं रह गया कि आपको एक जनवरी जो आप हो उसमें बिल्कुल नहीं बता पाते बेहोसी में बताते वो स्मृति मिटी नहीं है सिर्फ आपके अनकॉन्सियस में चली गई उसे उभारा जा सकता झीत किसी भांति पिछले जन की स्मृतियां और गहरे अनकॉन्सियस में चली गई उनको भी उभारा जा सकता है माँ के पेट में भी जब बच्चा होता है अगर माँ गिर पड़ी हो तो उसकी चोट की स्मृति भी उस पर बनती ऐसे होश होती जींस के द्वारा अपने पास में हाथी कहां से होगी अभी अभी हमने इस जन्म में इस माओ के पेट में से पैदा हुए और दूसरे जन्म में दूसरे माओ के पेट में से पैदा हुए हाँ। तो यहाँ के जिनके स्ट्रक्चर वही है और वहां के जिनके स्ट्रक्चर दूसरे हैं तो दोनों का कैसे मिलेगा जीन का जो स्ट्रक्चर है उससे सिर्फ बॉडी आती है और भी एक स्ट्रक्चर है आत्मा का जिससे जीन के स्ट्रक्चर का कोई संबंध नहीं इसलिए कल तो ये हो सकेगा कि जीन को हम जमी भी बना लेंगे बन भी गया बन गया खुराना लेकिन इससे भी आत्मा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ पड़ता है इससे इतनी फर्क पड़ेगा कि कल मां के पेट में जो प्राकृतिक रूप से तैयारी होती और फिर आत्मा प्रवेश करती अब इतना होगा कि लेबोरेटरी में वो तैयारी हो जाएगी सिचुएशन पैदा हो जाएगी आत्मा अब भी प्रवेश करेगी आत्मा का प्रवेश और उसकी यात्रा अलग है आपका जीन तो सिर्फ आपके शरीर को स्ट्रक्चर देता है और शरीर की जहां तक मेमोरी का संबंध है वहां तक वो आपकी मां की मेमोरी लाता है आपका जो जीन है जो सेल है पहला है। वो आपके बाप और आपकी मां दोनों की बिल्ट इन प्रोग्राम को लाता है आपके बाप की आंख का रंग भी उसमें होता है आपकी मां की बुद्धि की क्षमता भी होती है शरीर का रंग भी होता है ऊंचाई भी होती है स्वास्थ्य भी होता है वो सब लेके आता है वो बिल्ट इन प्रोग्रेन है शरीर का बिल्ट इन प्रोग्रेन है लेकिन जिस मेमोरी की मैं बात कर रहा हूं वो मेमोरी इस शरीर का हिस्सा ही नहीं है इस शरीर का हिस्सा ब्रेन है माइंड तो ब्रेन का तो बिल्ट इन प्रोग्राम लेके आता है जीन, लेकिन माइंड का बिल्ट इन प्रोग्राम लेके नहीं आता माइंड का बिल्ट इन प्रोग्राम तो पिछले जन्म से आता और वो बिल्कुल अलग आता और इन दोनों का मेल है आप एक आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है जिससे वो यात्री प्रकट होता है जो भीतर आपके आया ऐसे है ऐसे जैसे बल्ब जल है इसमें दो स्ट्रक्चर है एक तो बल्ब और एक इलेक्ट्रिसिटी हालांकि बल्ब को हम फोड़ दें तो इलेक्ट्रिसिटी एकदम नजारत हो जाएगी और हो सकता है कोई कहे कि एक ही स्ट्रक्चर था बल्ब ही था जब बल्ब को फोड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां है लेकिन बल्ब सिर्फ मैनिफेस्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी फिर भी अलग थी और उससे प्रकट होती थी यह है कि मैं, मैं उसका सामान्य तो नहीं कर सकता मगर कहने का दिल तो यही होता है कि अगर हमारा शरीर यही स्तर पर रहे तो मर जाएगा हाँ। तो आत्मा के लिए तो घर नहीं बनेगा घर नहीं रहेगा तो उसका अलग अस्तित्व है अलग का मतलब से वो लिखना अलग का मतलब केवल वो लिखना कि जब तक आप जी गए तो जिसको आप हाथ कह रहे हैं ये वो हाथ नहीं है जो मर गए होगा तो उसको फिर हाथ कहना है अलग तो है सिर्फ मैटर करते हैं सब रहा असल में ये हाथ एक लिविंग ऑर्गेनिजम तो जब मैं कह रहा हूं जैसे मैंने आज सुबह कहा कि शरीर दिखाई पड़ने वाली आत्मा है ना दिखाई पड़ने वाली। तो उससे मेरा मतलब यह है कि एक मरे हुए आदमी का हाथ और एक जिंदा आदमी का हाथ जिंदा आदमी का हाथ शरीर है मरे हुए आदमी का हाथ सिर्फ है। मरे हुए आदमी का हाथ को मैं हाथ भी कहने को राजी नहीं क्योंकि हाथ का कोई भी तो नहीं करता वो न पकड़ता है न उठाता है कुछ भी तो नहीं करता हाथ तो एक फंक्शन था तब सिर्फ मैटर रह जाता है एक कलम को पकड़ पकड़कर मैं लिख रहा हूं जब मैं लिख रहा हूं कलम से तभी तक वो कलम है क्योंकि लिखा जाना उसका बेसिक फंक्शन जब मैंने उसको रख दिया तब वो कलम नहीं ठीक तो, तो जो शरीर मरने के बाद रह जाता है उसको शरीर कहना ठीक नहीं है कहना चाहिए इतना ही सिर्फ कि इस सब पदार्थ का आत्मा ने शरीर की तरह उपयोग किया था वो छू गई इसको अब न वो उपयोग बचा न वो उपयोग करने वाला बचा अब तो सिर्फ मैं नैचुर रह गया और फिर आत्मा छोड़कर के जहां जाते शरीर से तो बाहर निकल जाते हाँ बिल्कुल ठीक है तो क्रियोबायोलॉजी तो जब होते हैं जब इंसान के मर्दे उमस गुर्दे को अंदर शितागाड़ में रख देते हैं क्रियोबायलॉजी के लिए तो वो दस साल और पांच साल के बाद भी जिंदा होगा वो उसको आपको तो भरोसा मुझे भी भरोसा है कि साइंस इतना तो कर सकेगा बिल्कुल हो सकेगा तो फिर उसी, उसी वक्त पर आत्मा तो कहां से वापस आएगी हाँ, इस सबको समझने की बात है ना एक तो दस साल बाद जब वो जिंदा होगा तो कई प्रॉब्लम सामने खड़े होंगे अभी वो जिंदा हुआ नहीं मैं मानता हूं हो जाएगा लेकिन कई प्रॉब्लम खड़े होंगे पहला प्रॉब्लम तो ये खड़ा होगा कि हो सकता है कोई दूसरे आत्म और इसकी पर्सनैलिटी भी हो इसकी आगा आगा ये आ, ये का तो ये ये सही है तो इसकी तो इसकी तो आगी आगी में ऐसा ही हो रहा है कि उसका पक्का मदलाहट होगी और पर्सनैलिटी तो शरीर के मरने की बात नहीं अगर एक प्रेत एक आदमी में प्रवेश कर जाता तो भी पर्सनैलिटी बदल जाती पर्सनैलिटी के बदलने का जहां तक मामला है एक आदमी में दो तीन आत्माएं भी कभी रह सकती हो तब उसके दो तीन पर्सनैलिटीज हो जाती है और स्प्रिट और सीजोफ्रेनिक भी हो जाता है तो जिस दिन हम आदमी के बचाए हुए शरीर को वापस लौटाएंगे उस दिन कई प्रॉब्लम खड़े होंगे हो सकता है ये आदमी दूसरा ही आदमी हो सिर्फ शरीर इसका वही हो और ये भी हो सकता है किसी क्षणों में कि ये उसी आदमी की आत्मा वापस लौटा है ये भी संभावना है क्योंकि अगर उस आदमी की आत्मा ने इतने दिन तक शरीर न लिया हो तो पॉसिबिलिटी फिर है कि वो लौटा है जैसे कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं और अहमदाबाद में घर खोजू मुझे घर न मिले तो और एक झाड़ के नीचे बैठा रहूं और तो दो महीने बाद ये घर फिर अवेलेबल हो जाए तो मैं वापस लौटाऊ तो इस, इस उसके प्रॉब्लम तो अलग खड़े होंगे तो इतने वक्त पर आत्मा कहां रहेगी ये जो हमारा कहना है कहां असल में जिसको हम जिसको अभी हम स्पेस समझते हैं वो स्पेस बहुत चीजों के लिए घर है वैसे आप यहां बैठे लेकिन एक एक्सरे की किरण आपको पार करके निकल जाती है अगर एक्सरे की किरण जानती हो तो वो पूछेगी वो कहेगी यहां कोई आदमी नहीं क्योंकि मैं तो रुकती नहीं आप ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसके लिए एक प्रेतात्मा के लिए आप ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है इसी कुर्सी पर एक प्रतात्मा भी बैठ सकती आपके साथ तो कहां से मेरा मतलब है ना किसी और लोक में चली जाती है ना वो ठीक इसी स्पेस इस में लेकिन बहुत दूसरे डायमेंशन में जीती इचू स्पेस में लेकिन डायमेंशन और जैसे कि हम यहां बैठे इस कमरे में हवा बनी एक रेडियो रखा हुआ है हम रेडियो चलाते हैं और रेडियो से आवाज आनी शुरू हो जाती जब तक आवाज नहीं आती है तब भी इस कमरे से आवाज गुजरती है इसी कमरे वाली आवाज तो से गुजरती है।, तो है तरंग रहती है लेकिन हमने रेडियो से उसे पकड़ लिया मीडियम एज आत्मा को इसी भांति पकड़ता है जो कि लेकिन पकड़ने का उपाय नहीं है तो तो मेरी दृष्टि